तेरवा भाग विलास बिहारी की प्रचंड कीर्ति गवई गांव में ब्रह्म मंदिर की स्थापना का शुभ दिन समीप आ गया एक एक-एक करके अतिथि आने लगे केवल कलकत्ता से ही नहीं आसपास से भी दो चार व्यक्ति सपत्नीक आ पहुंचे कल वही शुभ दिन है आज शाम को राज बिहारी ने अपने निवास पर एक प्रीति भोज का आयोजन किया है निमंत्रित व्यक्तियों के बीच बैठकर रास बिहारी अपनी पकी दाढ़ी पर हाथ फेरकर अधमुंदी आंखों से अपने बाल्य बंधु स्वर्गवासी वनमाली का उल्लेख करते हुए गंभीर स्वर में कहने लगे भगवान ने उन्हें असमय बुला लिया उनकी मंगल इच्छा के विरुद्ध हमारी रत्ती भर भी शिकायत नहीं है किंतु बाहर से देखकर आप इनका अनुमान भी न लगा सकेंगे कि वह मुझे कैसी हालत में छोड़ गए हैं हम लोगों के मिलन का दिन निरंतर निकट आता जा रहा है निराकार ब्रह्म के श्री चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपनी असीम करुणा से उस दिन को और भी निकट कर दें। ये कहकर उन्होंने कुर्ते की बाह से अपनी आंखों की कोरे पोछ ली फिर कुछ पल आत्मसमाधि मग्न मौन रहकर कुछ प्रसन्न होकर बचपन में खेलने कूदने का पढ़ने लिखने का सत्य कर्म ग्रहण करने का इतिहास बताकर बोले लेकिन वनमाली का कोमल मन गांव के अत्याचार सहन नहीं कर सका वह कलकत्ता चले गए लेकिन मैंने सारे कष्ट सहकर गांव में रहने की प्रतिज्ञा की मन ही मन कहा सत्य की जय होगी ही उनकी महिमा से एक दिन विजय होंगा ही वही शुभ दिन सामने हैं इतने समय बाद इसी से आप लोगों की पद धूली पड़ी आज वनमाली हम लोगों के बीच नहीं है लेकिन मैं आंखें मूंदते ही देख पा रहा हूं वह देखिए वह आकाश से आनंद से मधुर मधुर हंस रहे हैं ये कहकर वह फिर आंखें मूंदकर समाधि मग्न हो गए उपस्थित व्यक्तियों के मन भर आए विजया की आंखों में आंसू डबडबा आए राज बिहारी आंखें पहुंच दायां हाथ फैलाते हुए बोल उठे उनकी एकमात्र कन्या ये विजया है पिता के समस्त गुणों की अधिकारिणी कर्त्तव्य पालन में कठोर और सत्य कहने में दृढ़ निर्भीक और ये मेरा बेटा विलास बिहारी है वैसा ही अटल और दृढ़ ये दोनों बाहर से इस समय अलग हैं फिर भी अंदर से हां वो शुभ दिन निकट आ रहा है जिस दिन फिर आप लोगों की पद धूली के प्रसाद से इनका सम्मिलित जीवन धन्य होगा मधुर कलरव से सारी सभा गूंज उठी जो महिला निकट बैठी थी उसने विजया का हाथ अपने हाथ में लेकर जरा सा दबा दिया रास बिहारी गहरी सांस छोड़कर बोले ये उनकी एकमात्र संतान है ये शुभ दिन अपनी आँखों से देखने की उनकी बड़ी साद थी लेकिन सारा अपराध मेरा है हम लोग सिर्फ मुंह से ही कहते हैं करके नहीं दिखाते जीवन इतनी जल्दी जा सकता है मैंने सोचा भी नहीं था लेकिन अब मुझे होश आ गया है अपने शरीर को देखकर अगले फागुन से अधिक देर करने का साहस नहीं होता कौन जाने मैं भी बिना देखी ही चला जाऊं फिर एक अव्यक्त ध्वनि उठी राज बिहारी ने दाएं बाएं देखकर कहा जिस तरह वनमाली अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ कन्या को भी मेरे हाथों सौंप गए हैं उसी तरह मैं भी धर्मानुसार अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से दीर्घ जीवन पाकर ये दोनों सत्य के सहारे अपना कर्तव्य पालन करें जिस स्थान से इनके पिता को निर्वासित किया गया था उसी स्थान में दृढ़ता के साथ सत्य धर्म का प्रचार करें यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है वृद्ध आचार्य दयालचंद्र धाड़ा ने आशीर्वाद वर्षा की रास बिहारी ने विजया से कहा बेटी तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हारी सती साध्वी मां भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गईं नहीं तो ये बात मुझे तुमसे न पूछनी पड़ती शर्माओ मत बेटी कह दो जिससे आज इन पूजनीय अतिथियों को अगले फागुन के महीने में फिर एक बार पद धूली देने का निमंत्रण दे सकूं। विजया क्या कहे दुख भय और उपेक्षा से गला रुंध गया नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही राजबिहारी ने क्षण भर प्रतीक्षा करके हंसते हुए कहा दीर्घ जीवी हो बेटी अब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा हम लोग सब समझ गए हैं इसके बाद वो खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर बोले मैं अगले फागुन में एक बार फिर आप लोगों की पद धूली की भीख मांगता हूँ सभी लोग सहमति प्रकट करने लगे विजया और अधिक ना सह सकने के कारण रुंधे गले से बोल उठी बापू की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर ही गला भर आने के कारण बात पूरी न हो सकी बिहारी पलक मारते मामला समझकर दुख भरे स्वर में बोल उठे ठीक कहती हो बेटी ये तो मुझे याद नहीं था लेकिन तुम तो मेरी मां हो न बेटी इसी से इस बूढ़े बेटे की गलती तुमने पकड़ ली विजया ने चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ ली बिहारी ने देख लिया लंबी सांस छोड़कर आर्द्र स्वर में बोले सब कुछ उन्ही की इच्छा है लेकिन उसके लिए भी तो अधिक विलंब नहीं है अगले बैसाख में ही ये शुभ कार्य संपन्न होगा विलास बिहारी रात हुई जा रही है कल सुबह से तो कार्यों की सीमा नहीं रहेगी भोजन का आयोजन नहीं नहीं नौकरों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है तुम खुद जाओ चलो मैं भी चलूं कहते कहते वो लड़के के पीछे अंदर चले गए प्रीति भोज संपन्न हो गया काफी आयोजन किया था कोई कमी नहीं रहने पाई रात को लगभग बारह बज रहे होंगे एक खम्बे की आड़ में अंधेरे में विजया अकेले खड़ी पालकी की प्रतीक्षा कर रही थी राज बिहारी उसे खोजकर चौंक पड़े यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो बेटी चलो चलो घर में बैठो नहीं काका जी मैं ठीक खड़ी हूं लेकिन सर्दी लग जाएगी नहीं, नहीं लगेगी रास रासपिहारी पास आकर घर की लक्ष्मी आदि कहकर आशीर्वाद देने लगे विजया पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप स्नेह का सारा नाटक सहन करती रही अचानक उन्हें एक बात याद आ गई बोले तुम्हें बताना भूल गया बेटी माइक्रोस्कोप की कीमत दे दी है आठ दस दिन हो गए नरेंद्र उस दिन के बाद आया ही नहीं विजया के ये दिन किस तरह कटे हैं वही जानती है उसने बुआ के घर की दूरी तो जान ली थी लेकिन गांव का नाम नहीं पूछ पाई थी ये भूल तपे बरछे की तरह उसे हर पल बेधती रही थी रासपिहारी की बात से चकित होकर बोली कब रास बिहारी जरा सोचकर बोले शायद दूसरे ही दिन दी होगी सुना कि तुमने उसे खरीदने की इच्छा से रख लिया है बात जब दी जा चुकी तब ठगाई हो या कुछ भी हो रुपए दे दिए देखा उस बिचारे को बड़ी जरूरत है रुपए मिलते ही चला जाएगा जाकर जीविका का कुछ न कुछ उपाय करेगा हजार हो फिर भी पराया तो नहीं है बेटी वह भी तो एक मित्र का लड़का है देखा जाने के लिए बहुत विकल हो रहा है रुपए पाते ही चला जाएगा तुम्हारा देना भी देना है और मेरा देना भी देना है इसलिए मैंने उसी समय दे दिए उसका धर्म उसके साथ है दस रुपए अधिक भी गए हो तो ले जाए विजया की जीभ मानो मुंह में ही जकड़ गई फिर प्रयत्न करके पूछा उन्हें रुपए कहाँ दिए रासपिहारी पता नहीं कैसे प्रश्न को बिल्कुल कुछ और ही समझकर चौंक उठा नहीं नहीं कहती क्या हो रुपये दो बार ले गया क्या लेकिन कैसे ऐसा तो उसका मुंह देखकर लगा नहीं लोगों की बातों पर विश्वास करके ठगाते ठगाते ही तो मैंने अपनी दाढ़ी पका डाली है ना हो और 200 गए वे रुपए मैं दे दूंगा हमेशा इसी प्रकार दंड सहते सहते कंधे कड़े पड़ गए हैं बेटी विजय और अधिक ना सह सकने के कारण रूखे स्वर में बोली आप व्यर्थ डर रहे हैं काका जी दो बार रुपए ले जाने वाले आदमी नहीं है वे बिना खाए पिए भले ही मर जाना पड़े लेकिन भेंट कहाँ हुई रुपए कब दिए बिहारी ने संतुष्ट होकर लंबी सांस छोड़कर कहा चलो जान बची रुपए भी तो कम नहीं थे दो सौ वह जाने के लिए बहुत उतावला था फिर अचानक कुछ देखकर बोले कौन खड़ा है विलास, अरे पालकी का क्या हुआ सर्दी जो लग रही है जो काम मैं ना देखूंगा क्या वो होगा ही नहीं कहकर बड़े गुस्से से दूसरी ओर के खंभे को विलास समझकर तेजी से उसी ओर बढ़ गए